श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध है अथ त्रयोशोध्याय बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना श्री शुकुवाच पुरातनम् महानुभावो पुरातनम महानुभावखसाधुसम बद्धांजलि स्वकलाकुले क्षण भक्तोदलों गद गा गिरा ब्रवीण श्री सुखदेव जी कहते हैं जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महान भाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया वे हाथ जोड़कर गदगद बाणी से भगवान से कहने लगे बलिर्वाच अहो प्रणाम समुद्यम प्रपन्न भक्ता यल्लो कपाले तदनुग्रहो मरई अलब्ध पूर्वोपेश बलि ने कहा प्रभो मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई श्री सुकवाच इतुक्त हरिमार ब्रह्माणम संभवम तथा प्रीतो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुथल लोक की यात्रा की एवम इंद्राय भगवान प्रद्यापम ओरियजते कामम आशासत सकलम जगत इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया अदित्य की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम अब्रवीत जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बली बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया तो वे भक्तिभाव से भर गए उस समय उन्होंने भगवान की प्रहलादेन्नोसुराणाम दुर्गपालो वैश्वाभिवंद वंदितागृहि प्रहलाद जी ने कहा प्रभो यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ तब दूसरों के बात ही क्या है अहो विश्वबंद ब्रह्मा आदि भी के चरणों की वंदना करते रहते हैं वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए यद पद्म मकरंद ब्रह्मादय तरण दास्वते विभूति कस्मा को श्रित खल दाक्षण्य दृष्टि पद बिंबत प्रणीता शरणागत वल प्रभो ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण शिष्य रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए चित्रम तवे हित योग माया लीला विशिष्ट भुवन से सर्वात्म स्वभाव भक्त प्रियोजी कल्परुस्वभाव आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी हैं फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है श्री भगवान वाच वस प्रहलाद भद्रम ते प्रया शलायम मोद मान स्वत्रेण श्री भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो अब तुम भी सुतल लोक में जाओ वहाँ अपने पौत्र बलि के साथ आनंदपूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो नित्यम दृष्टा चम्हा तत्र गदापाड़ी अवस्थित मददर्शनम आह्लादम ध्वस्त कर्म निबंधन वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे श्रीशु कुवाच आज्ञा भगवत राज्य मलप्रज्ञ मृधन धा कृताजलि परिक्रम्याषम सर्वासुरी चूपति प्रणतस्तनुज्ञात प्रवेश महाबिल श्री सुखदेवजी कहते हैं परिचे समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया फिर उन्होंने बलि के साथ आदिपुर भगवान की परिक्रमा की उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की अथाहम्राजन हरि नारायणोन्द के आशीन मृत्युजाम बध्ये सदति ब्रह्मवादिम परीक्षित उस समय भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मवादी ऋतुजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य यज्ञ कर रहा था उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है शुक्रवाचन कुत कर्म वैषम्यम य कर्मेश्वरो भव यज्ञ यज्ञपुरुष सर्वभावन पूजितः शुक्राचार्य ने कहा भगवान जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है मंत्र तंत्र छिद्रम देश कालाभस्तुत करोति कौती नाम संकीर्तनम तव क्योंकि मंत्रों के अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है तथा वध तो भूमंक्युशासनम एक तथेय परम पुंसा तवाज्ञा ज्ञानोपालनम तथापि अनंत जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे श्री शुकवाचन अभिनंद्या हरेराज्ञा मुश नाम भगवान ती यज्ञ छिद्रम समाधत् बले विप्रर्षि सहन श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्रीहरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया एवं बले महिंद्राजन भिक्षि वामोहरि तदोभ्रात्रिमहिंद्राया त्रिदिव ये परीक्षित इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था प्रजापतिर पति ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैह दक्ष भृगिरो मुख्य कुमार भवन चशातेभूता भवाय च लोकाना लोकपालानाको वाहमनम पतिम इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने दे। देवर्षि पितर बनु दक्ष भृगु अंगिरा सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया वेदानाम सर्वदेवानाम वेदा सर्वेवाण सिया मंगलाना मृता कल्पम सर्गापर्गो उपेन्द्रम कल्पया चक्रे पति तदा तथा सर्वान भूतान परीक्षित वेद समस्त देवता धर्म यश लक्ष्मी मंगल व्रत स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम का कल्याण के कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान बामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ ततस्वींद्र देवजाने देवजान वानम लोकपाल दिवम ब्रह्मणाचा इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालिता श्रिया परमया जुष्टो मुद्दे गत इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे ब्रह्मा सर्वकुमार्थ मृग्वाद्या मुनियोरप पितर सर्वभूताने सिद्धा वैमानिका चे तो महत्कर्म तद्विष्णु धर्ष्याणी स्वाण तेजमो अदिति चिरे ब्रह्मा शंकर सनत कुमार भृगु आदि मुनि पितर सारे भूत सिद्ध और विमाना विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की सर्वे तन्मया ख्यात भगवत कुलनंदन उर्वक्रमस्य चरित श्रोत्रिणाम अगमोचनम परीक्षित तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं पारम उरुक्रमतो उर्क्रमण या पार्थिवानि पार्थिवा मृत्य कित जात उपैति मृत्यं जुगसि पुष् भगवान की लीलाएं अनंत हैं उनकी महिमा अपार है जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है भगवान के संबंध में मंत्रद्रष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके या इदम देवदेव हरे अद्भुत कर्मण अवताराचरित परा गतिम देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है क्रियमाणी कर्मणीदम दैव पित्रे थमाषे युकृत सुकृतम विदो देवय पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है ये श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमश्याम सहितायाम अष्टम स्कंधे वामनावतार चरित त्रयोविंशोध्याय